मन्त्रपाठ सू सहनावतु सहनौ भुनत् सह वधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः अभी। अभी को साधारण नमस्ते आप सभी का आपीकर पाठ मह वर्णोच्चारण शिक्षा प्रकरण प्रकरणीय प्रकरण अूसरा प्रकरण प्रारम्भ कि है, है, अब अब है, किया जा रहा है। के कहने अकरण प्रकरण क्या है जी दूसरा प्रकरण जो है करण प्रकरण है और करण कहते हैं साधन को अर्थात वर्णों के उच्चारण करने में जो जो साधन है उसका इसमें जिक्र किया गया है मान जी कहते हैं कि जैसी जैसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है उस उसका वर्णन है परंतु यहां इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिहवा मुख्य साधन है क्योंकि उनके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता इत्यादि का हो भी सकता है तो उतने से नहीं होता है तो इसलिए मुख्य साधन है अन्य भी साधन है परंतु मुख्य साधन जो है जेहवा है तो पहला जो सूत्र है वह है कर्णम अपी वृद्ध पाठ में लघु पाठ में तो ऐसा है नहीं लघु पाठ में तो पहला सूत्र जेहव तालब्य मूर्धन्य दंत्या नाम जेहवा कर्णम है जो की इसमें दूसरा सूत्र है तो कर्णम कर्णमपी पहला सूत्र है कर्णम कर्णमपी कर्णम प्रथमा विभक्ति एक वचन है अपी अव्यपद है म्यूट कर लेंगे सुमन जी क्योंकि आपकी आवाज आ रही है कर्णम प्रथमा विभक्ति एक वचन है अपी अव्यपद है तो अब इसका अर्थ हो गया कि स्थान प्रकरण के समाप्त करने के बाद अब जो है कर्ण प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं कर्ण प्रकरण का उपदेश किया जा रहा है मैंने स्थान प्रकरणम समाप्य सम्प्रतिक वर्णोच्चारणायधक तम भूतम कर्णम साधनम अपी च उचित मैंने च उचित अपी अर्थ यहाँ पर और अर्थ में है अपी कहते और को ये निपात है और निपात के बहुत सारे अर्थ होते हैं क्योंकि निपात कहते ही उसे हैं, कि उच्चा ये है उच्चावचेश निपतनती निपाता शब्द जो चार प्रकार के हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है उसी में चल रहा है अष्टाध्याय की जो भूमिका है तो सबसे पहला हमने पढ़ाया था पहला पाठ के शब्द चार प्रकार के है नाम आख्यात उपसर्ग निपात नाम आख्यात उपसर्ग निपात में से निपात जो शब्द है उसको कहते हैं जो उच्चा वचे सू अर्थे सुथेश निपतंती जो उच्च और अवच अर्थों में मान अनेक अर्थों में जो निपतंती जो गिरते हैं उसका नाम निपात है अर्थात अनेक अब च है च का कहीं अर्थ ही हो जाएगा च का कहीं अर्थ भी हो जाएगा च का अर्थ कहीं और हो जाएगा तो ये च निपात है इसलिए अनेक अर्थ में गिरते हैं ये अनेक अर्थ के साथ इसका संबंध होता अपि शब्द है अपि का प्रसंगानुसार कहीं पर ओल्सो भी हो जाएगा जा है अपि का अर्थ ऐसे ही हि प्रसंखना अर्थ य अपि का जो अर्थ है और अर्थ प्रयुक्तं या भी भी केगे ते भी को बा नी भी, भी का चलेगा क्योंकि स्थान प्रकरण समाप्त करके अब जो है वर्णों के वर्णोच्चारण के साधन भूत वर्णों के उच्चारण के लिए जो साधकतम सबसे अत्यधिक जो साधक जो साधन है उसका उपदेश किया जाता है तो पीछे इसके करण मैं इसके पश्चात और मैंने और अपी बने और इसके पश्चात माना और पहले कर सकते हैं अपी बने और और इसके पश्चात स्थान प्रकरण और स्थान प्रकरण समाप्त करके वर्णोचारण के लिए साधन भूत करण प्रकरण का आरंभ किया जाता है और अपी का भी करेंगे तो ए, यही भी मतलब भी अर्थ हो जाएगा कि स्थान प्रकरण को समाप्त करने के बाद अब जो है वर्णोच्चारण के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक साधन करण है है उसका भी भी किया जाता है। तो भी अर्थ में भी हो जाएगा देखना है कि किस तरीके से अर्थ मे अवस्था न तु हर्ना च दूसरा सूत्र है जो कि लघुपाठ मे पो कर्ण है तो साधकतम भूत जो साधन है वह क्या है तो बोल रहे हैं कि देखो महर्जन जी ने जो कहा कि, कि इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण जेवा मुख्य साधन है क्योंकि उसके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता तो वही यहां पर क्योंकि जीव्य तालव्य मूर्धन्य दंत ये जो चार वर्ण हैं। इनका जो कर्ण है इनका जो साधन है वह जेहवा है जेहव्य वर्ण हो गया माने कंठ वर्ण जिह का मतलब हुआ कंठ्य वर्ण तालव्य जो वर्ण है और मूर्धन्य जो वर्ण है तालब्य हो गया त थ यो इचु यशा तालव्या वर्ण चवर्ग यकार शकार। तो ये तालव्य वर्ण है और मूर्धन्य हो गया रेतुरसा मूर्धन्य रिवर्ण टवर्ग रेप और सकार मूर्धन्य है और दंत जो है ऋतुलसा दंत्याण तवर्ग लकार और सकार ये दंत वर्ण है तो इनका जो साधन है इन वर्णों के जो उच्चारण होते हैं उसमें जो साधन रूप में है वह जिह्वा है कर्ण सरल ही है इसमें जिहव्य तालब्य मूर्धन्य दंत्या नाम षष्ठी बहु है जिहवा प्रथमा एक है कर्णम प्रथमा एक है समास है जिहव्या तालव्या मूर्धन्या दंत्या जिहव्य तालव्य मूर्धन्य दंत्या ये इसे तरह योग द्वंद है तेसाम जिह तालब्य मूर्धने दंत्या और जिहव्यल बता ही दिया हूं जिहते जिहव्या तालब्य ऐसे तालुनी भव मूर्धनी भव दंते भव या दंतेषु भव भवा दंत्या इत्यादि तो जो भी इसमें आपे करेंगे तत्र भव इस अर्थ में प्रत्यय सहिरा वय वाच पी बतािहव्यां वर्णाना जिह्व को अर्थे एक स्थानीया वर्णाना जिह्वा मूल्य जिह्वा मूल स्थानीया नाम वर्णाना जिह्वा मूल वर्ण मन्य जिह्वा मूलीय और कण्ठ स्थानीय दोनो ले लेगे और ऐसे ताल स्थानिया नाम वर्णन मूर्ध स्थानिया नाम वर्णन दल स्थानीय उच्चारणे प्रधानम प्रमुखम चाधन जेहवा अस्थित विज्ञेम ऐसा समझो ऐसा हमें समझना चाहिए कि इसका जो है प्रमुख जो साधन है प्रधान जो साधन है प्रधान और प्रमुख जो साधन है वह जेहवा है तो उसमें से अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं अब सबसे पहला जेहव्य वर्ण है तो जेहव्य वर्ण का उच्चारण जो होता है उसका जो साधन है जेहवा उसमें से कौन सा जेहवा के जो अनेक पार्ट है जिहवा मूल है जेहवा मध्य है जिहवाग्रह है जिहवोपाग्र है इत्यादि है तो कौन सा जो जेहवा का कौन सा भाग है जिससे जिह वर्णों का उच्चारण होता है जिह वर्णों के उच्चारण में वह साधन बनता है उसके लिए तीसरा सूत्र है और इसमें दूसरा सूत्र है और क्रम प्राप्त फोर्टी फाइव सूत्र है लघु पाठ में तो जिह्वा मूले न जिह तद ऐसा दिया है परंतु वृद्ध पाठ में बस जिहवा मूलिन जिहव्यानाम ये सूत्र बस दोनों में यही भेद है अर्थ में को, कोई अंतर नहीं है जिह्वा मूले न ठ में और जिह्वा मूल्य जिहविया नाम तले स पदछेद करें जिह्वा मूल्य तृतीय विभक्ति एक वचन है जिहव्या नाम ष्ठी विभक्ति एक बहुवचन है और ये शाम अभ्यासम तो तब जो है सर्वनाम है प्रथमा एक बचन ये शाम षी व्यक्ति ही है अभ्यासम प्रथमा व्यक्ति एक वचन है न पूछ तो अर्थ क्या हो गया जी यहां पर समास करेंगे जेहवाया मूलम जेहवा मूलम तेना जेहवा मूल समास हो गया तो जेहव्या वर्णा नाम मैंने जेहव्या नाम वर्णान अर्थात कंठ स्थानीय नाम मान अकुह विसर्जनीया नाम और जेहवा मूल स्थानीय नाम नाम, नाम से वर्णाना कण्ठ स्थानीय वर्ण अवर्ण कवर्धकार है, नहीं है।, नहीं है, है, भी है। और जेवा जो वर्ण है कखले कखाभ्यं प्रागर्ध विसर्ग सदृशी कहल के सदृश चिन्ह हैका जिवा मूलीय है तो ये कण्ठ स्थानीय जेवा मूलीय वर्ण है इनका जो साधन है इनका जो पश्य करण केंद्रीय ले आएंगे आ रही है इनका जो करण है इनका जो साधन है वह जेहवा मूल है अर्थात इसको मैंने इन वर्णों का जो जेहविया नाम वर्णा नाभ उच्चारणम जेहवा मूल अच्छा अर्थात जिहवा या मूल भागे न स्पर्शित्व उच्चारणीय मैंने स्पर्शित्वा कर्तव्य जिहवा मूली जिहवा जिह वर्ण जो है इनका जो उच्चारण है इन वर्णों का जो उच्चारण है जिहवा के मूल से करना चाहिए ये अर्थ हुआ जिहवा मूल्य जिह मे कंठ वर्ण का जिह्वा के मूल से उच्चारण होता है उसका संबंध जिहवा के मूल के साथ और लघु पाठ में जो अर्थ है लघु पाठ में जो है सूत्र इसका जो अर्थ बनेगा भाग वही है अर्थ वही है बस यह है कि इसके आधार पर देखिए करते हैं मने जिह्वा, जिहविया नाम वर्णा नाम तो बोल रहे हैं जिहव्या नाम ष्ठी है और ये शाम भी ष्ठी है तो यहां पर येशाम यहागा येश करेंगे येशाम ये नाम येशाम येश नाम वर्णा नाम जिह्वा है, हेलो? अब हेलो? हो गया होल्ड कर। सुनाई दे रही पता नहीं पताने कुछ हो गया लग रहा है कट गया है फिर लगाना पड़ेगा हाँ तो जिन वर्णों का जिन जीव्य वर्णों का यहां पर जिह्वा मान जिन जीवी वर्णों का अभ्यासम तद अभ्यासम अस्थि ऐसा जिहव्या न ये नाम तद अभ्यास अस्थि जिह्वा मूल्य न कर्तव्यम अस्थि कर्तव्यम का इसमें अध्यहार कर लेंगे कि जिन जीव्य वर्णों का पद अभ्यास मैंने वह अभ्यास है क्या वह अभ्यास मैंने उच्चारण करने का जो अभ्यास है उच्चारण जो स्थान है यह अर्थ लेंगे यहां पर अभ्यास का अर्थ इसलिए मैंने यहाँ पर उच्चारण स्थान अर्थ किया जिन वर्णों का पद अभ्यास मैंने जिन जीव्य वर्णों का वह अभ्यास है वह उच्चारण स्थान है वह मैंने क्या वह क्या तथ से यहां पर किसका किसका ग्रहण करेंगे तो जिहवा कर्णम की अनुवृत्ति ले आएंगे क्योंकि जिहवा कर्णम पहला जो इसमें सूत्र है पीछे पर जो देखेंगे आपके पास पुस्तक होगा जिह तालबे मूर्धने दं त्यान जेहवाकरण उसमें जिहवा कर्णम के अनु से जिहवा कर्णम को कह रहा है क्योंकि जेहवा कर्णम नपुंसक लिंग है यहां पर अभ्यासम भी न पूे और तत्व जो है तत्व जो है वह पूर्व का परामर्शक है पूर्व में जो है प्रसंगानुसार अर्थ का बोध कराया गया बुद्धि का परामर्शक होता है तो यहाँ पर मान बुद्धि परामर्शक होता है तो यहां पर प्रसंग है ऊपर से जिहकर्ण तो हो जाएगा जीव जिन जीव वर्णों का वह अभ्यास है मान वह जिहवा करण साधन है जिन वर्णों का जिन जेव्य वर्णों का तद अभ्यास अस्थि वह अभ्यास है अर्थात वह जेहवा साधन रूपी अभ्यास है अर्थात जेहवा साधन रूपी स्थान है जेवा, जेवा म... आ, जिन जेह वर्णों का वह जेहवाकरण है जेवाकरण रूपी अभ्यास है यहां पर स्थान से अर्थ लेना है ऊपर वाला उच्चारण स्थान नहीं नीचे करण पंक्ति की बात जो कर रही है जिह वर्णों का वह अभ्यास है अर्थात जिह से उच्चारण किया जाता है तो जिवा मूलेन न कर्तव्यम तो उन जिवा मूल्य तेसाम जिह जिहव्या नाम वर्णा नाम इसमें अध्यार करना पड़ेगा उन जिह वर्णों का जिहवा मूल्य उच्चारणीयम् जिवा मूले उच्चारणे अर्थात् जिवाूले स्पर्श उच्चारणे ये अर्थ विशेष न यदि यदि शङ्का अभि यदि शङ्का अभि लिजे इस्ति आसङ्गति लगी अनन्त जी जी, संगति लग गई ना जी राज जी ठीक है जी। ये प्रतीक जी कुलदीप जी सबको संगति लग गई हाँ मन ये शाम जेहव्या जी जिन जीवर्णों जी का तत् अभ्यास हमती मान वह अजेवाकरण जो अभ्यास है जेवाकरण से जो जेहवारूपी साधन से जो उच्चारण किया जाता है तो उसका जो है उन जीव वर्णों का जो साधन है वह जेवा मन उन जीव वर्णों का जो उच्चारण किया जाएगा वह जीवा मूल से किया जाएगा ये इसका मतलब हुआ अब जो है जीव्य के बाद तालब्य आता है जिह का यह कर दिया तालब्य है यहां पर जो है छुट गया है यहाँ पर छूट गया हुआ है इसे यहाँ पर कह दिए हुए है कि जिहो पागन मूर्धन्य नाम ठीक नहीं है वो होना चाहिए जिह के बाद तालब्य वर्ण आता है तो तालब्य का जिक्र जबकि यहाँ पर तालब्य छूट गया हुआ तालब्य के लिए सूत्र तो वृद्ध पाठ में है आप लिख लीजिएगा उसमें जिहवा मध्य न नाम ये सूत्र है जो कि छूटा हुआ है जिहवा मध्य न नाम तो नाम वर्ण नाम तालव्या वर्ण नाम उच्चारणम देहा मध्य न अर्थात देहवा मध्य भागे न कर्तव्यम उच्चारण मान दिवा उच्चारणम कर्तव्यम तालब्य जो वर्ण है उन तालव्य वर्णों का जिहवा के मध्य से उच्चारण करना चाहिए अर्थात उसका जो साधन भूत है तालव्य वर्णों का जो साधन है जेहवा करण है वह कौन सा जेहवा मध्य है तो जेहवा मध्य न उच्चारणीय जेहवा मध्य न उच्चारणम कर्तव्य जेहवा जिहवा या न उच्चारणम कर्तव्यम जिहवा के मध्य भाग से उसका उच्चारण करना चाहिए तो कहने का विप्राय जेहवा का जेवा मूल का संबंध है कंठ के साथ कंठस्थान के साथ जेवा मध्य का संबंध है तालब्य के साथ ऐसे ही है उसके बाद आता है मूर्धन्य हो गया तालब्य मूर्धन्य वर्ण है तो मुरधन्य के लिए जेगो पाग नूर्धन्य नाम जो कि दोनों में वैसे ही है जेगोपाग्रेन तृतीय व्यक्ति एक वचन है नाम ष्ठी बहुवचन है और समास हो गया अग्रस्य समीपम इतिपाग्रम ये उपाग्र का आगे के समीप जैसे पुस्तक से समीपम इस उप पुस्तकम कृष्ण से समीपम उपकृष्णम कृष्ण के समीप जो चीज है उसको कहेंगे उपकृष्ण ऐसे ही अग्रस्य समीपम आगे के जो समीप है उसको कहेंगे उपाग्र तो आगे वाला जो भाग है उसके जो समीप है उसको कहेंगे उपाग्रह तो यह अव्ययी भाव समास है समासग्रमोपाग्रम समवा का जो उपाग्रह है जिहवा का जो उपाग्रह है आगे के जो समीप वाला जो भाग है उसको कहेंगे जिहोपाग्रह और को हम जीवो पागर को पूरा यदि समाप्त समाप्त यदि एक साथ करना चाहें तो कह सकते हैं कि अव्ययी भाव षी तत्पुरुष के अंतर्गत है तो कह सकते हैं अव्यय भाव गर्भी मैने अव्यय भाव गर्भ ष्ठी तत्पुरुष समासय भाव षी तत्पुरुष के गर्भ में है और मूर्धन्याम मूर्धनी भवायती मुर्धन्या, तेसा ऐसा नाम ये पीछे भी बताया गया हुआ है तो नाम स्थानी नाम रीतु रसान माना रीतु रसान वर्णा नाम, नाम, नाम, नाम, नाम उच्चारणम जिहो पाग्रे नीहो पाग्र का मतलब क्या हुआ जिह का जो जिहवाग्र के समीप जेवा के आगे के समीप वाला जो भाग है मान जेवाग्र जो पृष्ठ है पृष्ठवर्ती जो भाग है उससे इसका उच्चारण करना चाहिए जैसे र, रह, र रहा पर जेवाग्र का अर्थ जी कहते हैं कि ऊपरले भाग से उसके समीप जेवा के आगे के समीप तो ऊपर भी है और नीचे भी है तो ध्यान रखिएगा जेवा के आगे के समीप जो है वह तो ऊपर वाला भाग भी है और नीचे वाला भी भाग है तो उसमें से आगे वाला जो सूत्र है जेहवाग्राधा कर्णम बात नीचे वाले को उसे कह दिया मतलब बच गया क्या उपाग्र मैंने उप ऊपर वाले भाग तो जीवोपाग्र का मतलब हुआ कि ऊपरी भाग पृष्ठ भाग नहीं भाग, उपरी भाग जिहवाग्र तन भागे न कर्तव्य मूर्धन्य वर्णों का जो उच्चारण है वह उच्चारण जिह्वा के समीप जो जिह्वा के आगे जिह्वा के आगे वाले भाग का ऊपर वाला जो भाग है उससे हमें करना चाहिए ये इसका मतलब हुआ मूर्धन्य वर्णों का और जेह्वाग्राध कर्णम बा जेहवाग्राध कर्णम बा ये कह रहा है अथवा जिह्वाया जेह्वाग्राध प्रथमा एक वचन है कर्णम ए भी प्रथमा एक वचन है वह अव्यपद है और जेहवाग्राध मने जेह्वाया अग्रह जेहवाग्रम षष्ठित पुरुष मास जेहवाग्रस अधवाग्राधी तत्पुरुष मासित है तो अथवा ये कह रहे हैं कि जिहवो पाग्र करो या जिहवाग्राध जिहवा के आगे का नीचे वाले भाग वाला जो भाग है अधो जो भाग है उससे हमें उच्चारण करना चाहिए मूर्धन्य वर्णों का ये कहा और उसके बाद जो है दंत वर्ण है मूर्धन्य के बाद दंत्य वर्ण है उसके लिए सूत्र है जिहवाग्रेन दंत्यानाम जिह्वाग्रे न दंत्याम जिह्वाग्रे नृतीया विभ्यक्ति एक वचन है दंत्याम षष्ठी विभ्यक्ति बहुवचन है समास जिह्वाया अग्रम जिह्वाग्रम तीन जिह्वाग्रे नु सम हो गया तो क्या अर्थ हो गया कि दंत्याम वर्ण नाम अर्थात ऋतुलसा नाम, नाम दंत्याम वर्णनाम उच्चारण जिह्वाग्रेन जिहवा या अग्रिम भागे न कर्तव्य जिहा का जो आगे वाला भाग है त थ, द ध, न। तो तेवा का आगे वाला जो भाग है उससे किया जाता है उससे हमें करना चाहिए दंत वर्णों का जो साधन है वह जेवाग्र भेवाग्र भाग है तो यहां एक उसके पश्चात वृद्ध पा, लघु पाठ में तो इसे करें अंत करणम इस प्रकार ये अंत करण अंत मन भीतर या मुख के भीतर जो करण है साधन है वर्णों के उच्चारण करने में वो समाप्त हो गया करणम कार से यहाँ पर क्रिया भी अब समझ जानी ले रहे हैं उच्चारण क्रिया तो हालांकि वो प्रयत्न के अंतर्गत आगे आ जाएगा पर तो यहां करण साधन अर्थ में लेना है उच्चारण वर्णों के उच्चारण क्रिया जाननी चाहिए मैंने वर्णों के उच्चारण के क्रिया के साधन समझनी चाहिए ये यह अर्थ यहां पर लेना है तो ये अंतकरण समाप्त होता है अर्थात अंत का मतलब यहां पर आभ्यांतर नहीं अर्थ लेना है अंत का अर्थ लेना है कि मुख के अंदर जो साधन है वर्णों के उच्चारण में वह समाप्त हुआ परतु प्रश्न ये होता है कि वहां पर तो समाप्ति हो गई ऐसी द्वितीय प्रकरण करें समाप्त हुआ परंतु अब मैं तेल बुद्धि का प्रयोग आप लोगों को करने के लिए कहू तेल बुद्धि का मतलब ये हुआ कि तीन तरह की बुद्धि होती है तीन तरह की बुद्धि मैने व्यवहार के आधार पर है ये कोई साइंस नहीं समझ लीजिए क्योंकि साइंस में ऐसी बात लिखी हुई है तीन तरह की बुद्धि है बुद्धि को हम तीन भाग में बांट सकते हैं एक बुद्धि तेल बुद्धि दूसरी रबड़ बुद्धि तीसरी काष्ट बुद्धि लकड़ी वाली बुद्धि अर्थात कुछ व्यक्ति को पढ़ाओ जितना पढ़ा दिया उसको भूलता नहीं है वो उतना का उतना रखता है जैसे लकड़ी में कोई छेद कर दो तो उतना का उतना ही है ना उससे अधिक है ना उससे कम है तो ऐसे ही जितना विद्यार्थी को पढ़ा दिया गया उतने तक उतने भी यदि वह सुरक्षित रखता है उतने पर है तो उसको कहते हैं कास्ट बुद्धि कास्ट की तरह इसकी बुद्धि है और तेल बुद्धि हुआ की तेल जैसे पानी में रखो या कहीं पर वो फैल जाता है तो जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है उसको थोड़ा सा बताया जाता है और बहुत कुछ और समझने लग जाता है ये हो तेल बुद्धि और रबर बुद्धि हुआ की रबर को जैसे ये इसमें जो ना इसमें चेंज होता है फिजिकल चेंज है देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज एक केमिकल चेंजेज चेंज और फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज में रबर को यदि बहु जागा बुद्धि विद्यार्थी होते हैं कि समझ, पढ़ते समय तो पठता हा बहु कुछ समझता परन्तु जी बा आती भूलग इन बुद्धि होती है इसमें सबसे खराब बुद्धि जो है वो रबर बुद्धि है उससे अच्छी जो है काष्ट बुद्धि और उससे अच्छी है तेल बुद्धि है तो अभी हमें अपने तेल बुद्धि का प्रयोग करना है कि देखो जीव्य तालब्य मूर्धन्य और दंत्य। तो जीव्य तालब्य मूर्धन्य दंत इन वर्णों का जिक्र हो गया तो अब बचा क्या जी कोष्ट औष्ट वर्ण बच गया क्या बच गया जी ओष्ट ओष बच गया बहुत सुंदर तो बच गया और क्या बच गया अनुनासिक नासिक के वर्ण भी बचिक क्या बच गया जी नासिक के नासिक के वर्ण भी बच गया अनुनासिक भी बच गया तो के संबंध में सूत्र है नहीं यहाँ पर सूत्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए हाजी तब आचार्य जीव मूल्या में ले लिया उन्होंने कंठ में ले लिया न कंठ वर्ण तो स्वर हो गया ठीक है आप अभी जो पीछे कंठ वर्ण तो में आ गया जे तालबे वर्ण में जो स्वर इत्यादि आ गया तालब में आ गया परंतु इसके बाद भी अनुनाशिक वर्ण बच गया अच्छा जो नासिक के वर्ण है तो आचार्य जी इसमें ऐसा है कि ये जो इसका जो आ, लास्ट वाला सूत्र है इत, तो इससे पता चलता है कि जो मुंह के अंदर जो जिह्वा से जो अदन सा, यूज करके जो करते हैं वो हो गया लेकिन अभी वोस्ट के लिए तो मुंह खोलना पड़ता है ना अंतकरण का मतलब वहां पर यह है कि वह यह कर्ण प्रकरण जो है मुख के भीतर जो करण है वह समाप्त हो गया परंतु वो जो है ओष्ठ जो है ओष्ठ के लिए भी होना चाहिए ना ओष्ठ वर्ण के लिए भी होना चाहिए ना तो भाई औष्ट से क्या दुश्मनी ओष्छ यदि आप जेव्य तालब्य मूर्धन्य दंत्य के लिए आपने सूत्र बना दिया तो औष्ठ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आ? जो बच गया वो तो एम्प्लाइड है ना जो बच गया वोष ही जाएगा जो बच गया वो नासिक क्या नासिक तो एम्प्लाइड ही है जो नासिक के है वो ना नासिक, नासिक अनुस्वार है ना उसका साधन क्या होगा इसमें मतलब दो सूत्र जो है औष वर्ण और नासिक के वर्ण इसके लिए यहाँ पर नहीं है सूत्र मृद्ध पाठ में जो है है तो वह उठ और नासिक के लिए है जो कि उसने शेषा स्वस्थान करना यह सूत्र है लघु पाठ में नहीं है परंतु वृद्ध पाठ में है लघु पाठ में तो लघु तो लघु है जैसे लघु सिद्धांत कौम तो लघु सिद्धांत कौम में पूरी बात थोड़ी बताई जाएगी बस वह सामान्य रूप से बताया जाएगा फिर और आगे है इसलिए वहां पर नहीं दिया गया हुआ है परंतु वृद्ध पाठ में है और वृद्ध पाठ में है शेषाह मान बचा हुआ जितने भी हैं तो बचे हुए क्या हैं, ओष्ठ वर्ण है और नासिक के वर्ण है तो ओष्ठ वर्ण है और नासिक के वर्ण है मैंने अनुस्वार अनुस्वार यमा नासिक तो ओष्ठ वर्ण है और नासिक जो वर्ण है अनुस्वार यम तो ये अनुस्वार और यम नासिक के जो वर्ण है इनका जो साधन है वह स्वस्थान ही साधन है उसका इसका साधन क्या है जी अपना स्थान ही साधन है इसलिए करें शेषाहान करना यह सूत्र महर्षि पाणी ने बना दिया तो शेषाह ये प्रथमा बहुवचन है स्वस्थान करना यह प्रथमा बहुवचन है समास है स्व स्थानम एवं कर्णम ये शाम ते स्वस्थान करना ये समास बन जाएगा मान स्व स्थानम एवं कर्णम ये जिनका अपना ही स्थान करण है वह जो है स्वस्थान है तो अपना ही स्थान का मतलब क्या जी ओष्ठ में दो है अपर ओष्ठ है तो दोनों ओष्ठ ही एक अपर है एक अधर है ओष्ठ नाम से प्रचलित है कहते हैं औष्ठव तो इसलिए औष्ट वर्ण का औष्ठ ही साधन है अधरोष्ठ ही साधन है ये इसका मतलब हुआ और नासिक वर्ण जो हो गया उस नासिक वर्ण का नासिका ही साधन है नासिका का मूल ही साधन है ये बन गया इसका मतलब यह हुआ तो इसलिए करें शेषा मन अवशिष्ट भूता जो बचा हुआ है क्या सिक और औष्या वर्ण मैने उपधमानी औ वर्ण पवर्ग उपमानी जो ये ये औष वर्ण है और अनुस्वार और जो है अर्थात नासिक के जो वर्ण है ये स्वस्थान करना अर्थात स्वम स्थानम है तेसा कर्णम अस्थि साधनम अस्थि ऐसा समझना चाहिए आ? तो इसके लिए ये तो सूत्र ऐसा बना दिया इसको यदि जैसे जिहवागे नंत्यानाम जेहोपाग नूर्धन्यानाम जेहवा मध्य नाब्या नाम या ऐसे ऐसे जो सूत्र है जिहा मूल्य जिहम इसके आधार पर यदि शेषा स्वस्थान करना का यदि सूत्र बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं जैसे यहां पर है जिहवा मध्यन तालब्यानाम तो प्रतीक जी इसका सूत्र बनाइए जीवा मध्यन नालब्या नाम या जीवो पागेन मूर्धन्य नाम इस सूत्र को देख के औष वर्णों के लिए सूत्र बनाइए सभी सू, सोचेंगे अपनी अपनी बात बनाना है आपको यहां पर तेल बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही सरल है इधर है कि जीवा मध्य न नाम अर्थात् तृतीया व्यक्ति काने किया व्यक्ति का प्रयोग किमूल्याहुवचन ओष्ठ्या सूत्र का तु भागे होगया तृतीया कर् बहुत सुंदर अब यह है कि नीचा वाला तो उसमें अधर जोड़ सकते हैं तो क्या सूत्र बन गया सूत्र nice. बन गया एक अपनी तरफ से पांडिनी जी ने नहीं बनाया है पांडिनी जी तो केवल शेषास्व स्थान करना बना दिया परंतु उसको सरलता से यदि किसी को समझाना हो उस सूत्र के आधार पर यदि बनाना हो कह देंगे अधरोना नाम मन ओष्याना वर्णा नाम अधे न उच्चारणम उच्चारणियम ओष्ठ वर्णों का अधरोारण करना चाहिए अधरोधन से उच्चारण करना चाहिए ये इसका अर्थ हुआ और इसको हम दूसरी तरीके से भी सूत्र बना सकते हैं प्रथमा से भी बना सकते हैं जैसे जिहवा ग्राधा करणम बाषा स्वस्थान करना है प्रथमा तो उसमें भी कर सकते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं प्रथमा में बनाएंगे दोनों प्रथमा हो जाएगा जैसे अकुह विसन्न कंठ्या ऐसा सूत्र बन गया तो अकुह विसनिया ये भी प्रथमा विभक्ति है और कंठिया ये भी प्रथमा विभक्ति है तो इसके आधार पर जो है अब ओष्ट आधरो न ओष्ठा नाम को प्रथमा विभक्ति के आधार पर सूत्र बनाना है अनंत जी आप बनाइए प्रयास कीजिए ये आपके सामने हमने दिया और है है उसको देख करके नाम जो अकु विकुहिसी कण्ठ्या बलि ओष्ठ का प्रथमाभि क्या होगा आ, परंतु बहुत बहुत सारे है ना ओष्ठी वर्ण होगा क्यों होगा ना दो ही है ना तीन नहीं हो सकता है पवर्ग है उपदमानीय है ये सब ओष्ठ वर्ण है ना ओष्ठ वर्ण तो्या ओष्ठ वर्ण ओष्ठ अच्छा जी अब ओष्ठ्या प्रथमा है तो उधर अधर ओष्ठ है अधरोष्ठ है, अधरोग्राध कर्णम तो यहां पर वो अधरो वोष्ठ्या का जैसे बहुवचन है वैसे अधरोष्ठ अधरो को बहुवचन कर दीजिए अधरो का बहुवचन क्या हो जाएगा अधरोष्ठ कर्ण का बहुवचन क्या हो जाएगा अधरोष्ठ कर्ण अधरोकी हम प्रथम व्यक्ति में इसका सूत्र बना रहे हैं अधरोष्ठ अधरो बन जाएगा शेषा स्वस्थान करना मान्या अधरो में भी सूत्र हम बना सकते हैं और तृतिया को आधार मानकर के सूत्र बना सकते हैं तृतिया के बनाएंगे तो जैसे प्रतीक ने बनाया अभी कि अधरो नाम इसी तरीके से प्रथमा से करेंगे तो शेषाह तरह तो हो जाएगा औष्ठ्या अधरोध पाठ पे जो सूत्र दिया उससे फिर से बताइए एक बार शेषा शेषा स्वस्थान करना शेषा स्वस्थ करना यह है सूत्र शेषाह समझ गए अब बचा क्या एक बचा नासिक के बचा तो नासिको पागरे नाम इत्यादि जो है तृतीया है, उसके आधार पर कुलदीप जी नासिक के वर्ण का सूत्र बना करके दिखाइए आप नासिक का षी बहुवचन क्या होगा ना के, के, नासिक एक बचन हो गया नासिक नासिका भय बहुबचन रामस्य काम का, राम ओके आज, नासिका नाम. नासिका नाम, नाम? नाम ओके अच्छा नासिका नाम आचार्य जी असिक नाम नासिक क्या नाम हाँ तो एक भाग बन गया नासिक क्या नाम जी और नासिका से पर लेना है कि नासिका का नास अर्थ लेना है जी मूल है जैसे अधरोष्ठा मत अधरोष्ठ ना का तृतीया का अर्थ हुआ पर नासिका मूल तो नासिका मूल सूत्र क्या बनगया नासिका नाम नाले न नास नास मूलेन नासूत्र बनगया समझ ग नासना उच्चारणं ना कर्तव्यं नास वर्णो कणका समझ गया? जी अच्छा जी अब इसको प्रथमा में बदलना है इसी सूत्र को नासिक क्या नाम शेषा हे भ्राता जी, भ्राता राजल्ला जी ओ बनाशिशक्राताजी इ प्रथमा मे ब्या बा नास कर, करना नाशिका मूल, नाशिका मूल, नाशिका मूल, करना, करना बहु सुंदर, बहु सुंदर, बहुत आ गया, नासिक्या नासिका मूल करना, ये बन गया बनगया नासिक्या नासिका मूल करना ये बन गया, बा किल नाणे है ना मूल साधन वाले हैं नाशिका के मूल नासिका के मूल साधन से बोले जाते हैं वर, मतलब ये हुआ। अब जो है पूरे वर्ण हो गए अब ये जो है, आ, कमी नहीं है यह जो दो सूत्र था वह शेषा करना हो गया उसी का हमने वृहद व्याख्या कर दी तो शेषा स्वस्थान करना के बाद जो है नमा जो सूत्र है वह बृद्ध पाठ में कि अब यह करण प्रकरण समाप्त हो गया द्वितीय प्रकरणम प्रकरन ये दूसरा करण प्रकरण समाप्त हुआ तो ये है तो हमने आज करण प्रकरण भी समाप्त किया अब इसका भी आप धीरे धीरे देर तैयारी कीजिएगा डरना नहीं है और सभी अपना काम करते हुए ध्यान ये रखना कि आप लोग सब अच्छे हैं परमात्मा ने आप लोगों के अंदर सौभाग्य है बहुत बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद है वेद में एक मंत्र है कि यस्य छाया अमृतम यश मृत्यु इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कहीं से भी अमृत की वर्षा होती है हमारे जीवन में कहीं पर भी आनंद की वर्षा होती है हमारे जीवन में भी कहीं से भी परमात्मा संबंधी ज्ञान आता है तो समझो कि छाया अमृतम परमात्मा की छाया है हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर और यश से मृत्यु और जितने अंश में हमारे जीवन में दुख है कहीं भी परेशानी है किसी भी तरीके की परेशानी है तो समझिएगा कि परमात्मा की आशीर्वाद हमारे ऊपर उतने अंश में नहीं है तो से मृत्यु परमात्मा के आशीर्वाद का न मिलना ही मृत्यु इत्यादि दुखों का कारण है मृत्यु इत्यादि परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है बहुत बड़ी कृपा है कि आप परमात्मा की वाणी का अपने सभी कर्तव्य कर्मो को करते हुए अपना जो भी आज का जैसा युग है इसको करते हुए आप जो कर रहे हैं आपके अंदर जो ऐसी भावना है और इस भावना से कर रहे हैं और इससे आपका स्वयं भी लाभ होगा और इसका जैसे जैसे प्रचार करेंगे दूसरे को लाभ इरना यदि मेस्टि बोले मैं टेस्ट, बोल टेस्ट इ बोलता ह ला कि मेहनत केगे तु उच्च आरता है तालाब में या नदी में तो डूबता भी रहता है परंतु हाथ पैर मारता रहता है तो तैरना सीख लेता है और फिर जो है बाहर निकल सकता है तो आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं थोड़ा भी यदि आप प्रयास करेंगे थोड़ा सा भी यदि आपने इसमें समय निकाल लिया तो इससे जो भी मैं पढ़ाता हूं वो और आपका पक्का हो जाएगा तो इसलिए डरेंगे नहीं जो भी आएगा अच्छा आएगा कुछ तो हम खोएंगे ही नहीं कुछ हम प्राप्त ही प्राप्त करेंगे तो उसका भी तैयारी करते जाइएगा हम तो नौ नौ तारीख को तो पहला पाठ की परीक्षा लेंगे धीरे धीरे धीरे फिर दूसरा पाठ ऐसे निश्चय कर देंगे और फिर जो है ये पूरा हरेक का पाठ का हम परीक्षा लेकर के अंतिम जो अष्टम अध्याय हो जाएगा तो फिर जो है पूरे का लेंगे तो ये पूरे मस्तिष्क में रखिएगा कि इस तरीके से हमें करना है तो आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो कीजिए नहीं तो आप मंत्र पाठ करते हैं किसी तरीके का प्रश्न है सुमन जी आपको कोई प्रश्न है सुमन जी आप म्यूट किए हुए है खोल दीजिए इन्हीं को किसी तरीके का प्रश्न है? है अच्छा नहीं है चले शायद उनको भी नहीं है वो मंत्र पाठ करते हैं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः आचार्यजी नमस्ते नमस्ते जि नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।, नमस्ते <laughs>